तस्मिन् विचार्ये तस्े चिचिश्चाकूति आहूति चा यहां पठि त्र तजयाना जयत्मति किंचितिद्द विवरणमस्तय तज्जया जयत्म्राह्मण एवं संयता आसंसइंद प्रजापतिस्माजेता अंत्रज्छत्ता नजुहोत्थवीतेजयानाजयसुरा चाइ प्रजापतिपाधवरांजेत सजापति एक जयान प्राये मंत्रन प्रायछत् त्र तजयाना जयत्म जयशब्द सेचार्ये जीयते अनेेती जयुत्पत्ति अश्रीय कथम जिधा अजतवाचित सूत्रेण अच्प्रतय विधीये जयपिध्य कि अय अच्प्रत्यय कस्थेती विचार भावा एरच पठनाच प्रत्यय घंप्रत्यय से कने प्राप, प्राप्तम औत्सर्गिका घयम बाधि अजंतेभ्यो धातु्य अय्रत्यय भावा अचाभा्यम तथा जय इत कियशब विषय तज्जयांजय जय इं शब आद्युदत् जयशबद अस्य आद्युद जयशब्दस्व षी बहुवचने जयाना अयमाुदत् जयश जय साधनं साधन कथय निति कथमितगम्य से जय इन जयसाधनम कथम अवगम्यते, भगवता पाणिना षाध्याय प्रथम पादे इदम सूत्र जय कर्णम सूत्र अं सूत्र से अयमर्थ कर्णवाची जयशब्द आदुदत्ति क्रिया साधनभूत साधनसाधनार्थः यदा गम्यते तदा जयशब्दः आद्युदात्तो भवति इति एवञ्च तज्जयानां जयत्वम् इत्यत्र आद्युदात्तस्य जयशब्ददर्शनात् जीयते अनेनेति जयः जयति परसैन्यम् अनेनेति जयः इति भट्टभास्करमिश्रैः परसैन्यम् अनेन जयतीति जयः इत्युक्तं तथा येन मन्त्रेण साधनेन देवा जयमलता ते मंत्र जयाच्यू भा सदा तो अयमे अच्प्रत्यय भवति, परंतु रूपम था जयती ते अच्प्रत कृते तो विजय इत्यस्ति, त्र तो वीजय विजय तमित विग्रहवाक्यम दर्शनीय विशिष्ट जयते वीसा उपसर्गत् तर अनुद्वाजय अत आयाता अयशब जया भे अजय जयशबद भावा अयमज वि जतच आद्युदत् जयशबद जयसाधन कथयती अंत जयशबद जिति कथयती अय विवेक स्वरवेक अतएव श्रुताव तज्जया तज्जयां जय्व जयाम जयसा मंत्राण जय्व न तो जिते है जय्व जयसा मंत्रण जयसाधनवनाम इदमे यदय तज्जयां जयत अयमेक अस्मक विशेषस्तरे अन्शेष अस्वाक चिंत चित्तिकूतंचाकूति विज्ञात विज्ञानं मन चकरीश्च पूर्णमासच्चरथ एंते त्रदश मंत्री अयोदश मंत्र प्रजाप्रृजया निंद्रजृष्णेज्छदुग्रस्त नज्येतस्मे सह समंत सर्वास् स उग्र सहिह बभूवा